तृतीय मंत्र के ऊपर विचार कर रहे देते जागरित बिस्प्रप्तांगश्वर प्रथम पाद प्रथम द्वितीय मंत्र के द्वारा ओंकार ही सर्वरूप है और सर्वरूप ओंकार है इसका व्याख्यान करके अभी तृतीय मंत्र के द्वारा ओंकार और आत्मा के ये दोनों के बीच में साम्य प्रतिपादन करते हैं ताकि ओंकार का प्रतिपादन के द्वारा आत्मा का ज्ञान होगा इसलिए अभी आत्मा का पाद दिखाते हैं जो कि ओंकार का प्रथम मात्रा के साथ समान कहेंगे तभी आत्मा का प्रथम पाद कहते है जागरित स्थानों बहिष्प्रत इस प्रकार की जागरित स्थान इसका विचार हो गया था अर्थात तो जागृत अवस्था यह आत्मा का एक अवस्था है और इस अवस्था में उसका नाम वहश्वान होता है जागृत अर्थात जिस समय में इंद्रिय कार्य करते हैं इंद्रिय के द्वारा अर्थ ग्रहण होता है तो उसको जागृत अवस्था कहा जाता है आगे बहिष्प्रज्ञा बहिष्प्रज्ञा अर्थात बहिर्विषय प्रज्ञा यश्य बाहर का पदार्थों को जानने का जो अवस्था है टीका में हम लोग देख रहे थे चैतन्य लक्षणा प्रज्ञा भूता न बाह्य विषये प्रतिभासते तस्या विषया न विषयानापेक्ष जो चैतन्य लक्षणा प्रज्ञा चैतन्य लक्षणा अर्था जो चित्त चैतन्य जो है लक्षण अर्थात स्वरूप चैतन्य रूप जो प्रज्ञा है स्वरूप भूता वही हमारा स्वरूप है चैतन्य है बाह्य विषये न प्रतिभाष बाहर विषय में इसका प्रतिभाषा नहीं होता है अर्थात जो स्वरूप चैतन्य है उसका प्रतिभास के लिए बाहर विषय का अपेक्षा नहीं है बाह्य विषय अर्थात बाह्य विषय अधिनम भूत्व अधीन होकर के इसका प्रकाशन नहीं होता है क्योंकि तस्या विषय अनपेक्षित्वा जो स्वरूप चैतन्य है इसका अभिव्यक्ति के लिए विषय की आवश्यकता नहीं है किंतु जो वृत्ति है इसके लिए विषय चाहिए छह नव टिप्पणी कलम लो देखे वृत्ति रूप प्रज्ञायास्तु यास्तु तद विधया विषय का जनक रूप से वृत्ति रूप विषय जनक है अर्थात तो विषय होने पर ही वृत्तिरूप प्रज्ञा होगा किंतु जो स्वरूप चैतन्य है वो नित्य होने से उसका कोई जनक आवश्यक नहीं है वृत्तिरूप प्रज्ञायास्तु तद्विधया जनक विधया तदअपेक्षित्व विषय अपेक्ष तो जनक रूप से विषय को अपेक्षा करेगा वृत्ति रूप प्रज्ञा किन्तु जो स्वरूप चैतन्य है वो किसी का अपेक्षा नहीं करेगा आगे टीका में बाह्य से च विषय से वस्तु तो अभात इति आशंक आह बाह बाह वस्तु तो नहीं है अर्थात ये दोनों ही पूर्व पक्षी का ये शंका है जो पूर्व पक्षी शंका ये इसका व्याख्यान है ये दोनों क्योंकि पूर्व पक्षी शंका क्या ये बहिष्प्रज्ञा कैसे आप कह देते हैं प्रज्ञा तो सर्वदा अंदर ही होता है इसको बहिष्प्रज्ञ कैसे कहें? पूर्व पक्षी का जो अभिप्राय है ये दो वाक्यों उसको कहते हैं चैतन्य लक्षण प्रज्ञा जो है वो तो किसी के ऊपर निर्भर करता ही नहीं इसलिए बहिष्प्रज्ञा कैसे होगा और बहिष्प्रज्ञ कहने के लिए बाहर विषय होना चाहिए बाह्य सेच विषय से वस्तु तो अभावत बाहर में तो विषय है ही नहीं इसलिए प्रज्ञा कभी भी बहिष्प्रज्ञा मतलब बाहर हो ही नहीं पाएगा ये पूर्व का शंका है बाह्य सेच विषय से वस्तु तो अभाव प्रती हो रही है किंतु तो वास्तविक नहीं है इति इत्याशं सिद्धांति उत्तरदे भाष्य में बहिष्प्रज्ञ स्वात्म व्यतिरिक्त विषय प्रज्ञा यश्य सबहिष्प्रज्ञ बहिर्विषया इव प्रज्ञा अविद्याता अवभाषत इत प्रज्ञा अविद्याता बहिर्विषय इव अवभासते इस प्रकार के अन्वय प्रज्ञा प्रज्ञा चैतन्य अविद्याता अविद्या को आश्रय करके बहिर्विषया इव अवभासते अविद्या आने से बाहर विषय जैसा प्रतीत होगा प्रतीत होने से उसका आश्रय करके प्रज्ञा अवभाषित होगा अर्थात विषय को आश्रित आश्रय करके वृत्ति बनेगा और वृत्ति में प्रतिबिंबित होकर के प्रज्ञा फिर अवभाषते ची भाष बन करके वो दिखने लगेगा अवभाषते तब बाहर का विषय को आश्रय करके ही प्रज्ञा प्रकाशित होगा बाहर का विषय कहाँ से आएगी कहते अविद्याता अविद्या होने से बाहर का विषय टीका में न स्वरूप प्रज्ञा वस्तु तो बाह्य विषया इश्यते जो स्वरूप प्रज्ञा है वो वस्तु तो बाह्य विषया न ईष्यते ये बाह्य विषय नहीं होगा बुद्धिवृत्तिपा तो असौ अज्ञानकता तद विषया बुद्धि बुद्धिवृत्ति रूपा असौ असौ अर्थात प्रज्ञा प्रज्ञा जो बुद्धिवृत्ति रूपा अर्थात बुद्धि अर्था बुद्धिवृत्ति को भी ज्ञान शब्द से कह देते हैं तो ये अर्थात गौण प्रयोग होता है बुद्धिवृत्ति रूपा असौ असौ अर्थात प्रज्ञा अज्ञान कल्पिता अज्ञान से ये कल्पित होता है अर्थात बुद्धिवृत्ति असौ टीका बुद्धिवृत्तिपा तो, तो असौ तो, अज्ञानकता तद विषय तद विषय बाह्य विषय बुद्धिवृत्तिप प्रज्ञान ये अज्ञान कल्पिता और अर्थात अज्ञान से विषय भी होता है अज्ञान से वृत्ति भी होता है ये सब अज्ञान के चलते होते हैं तो बुद्धिवृत्ति रूप असौ प्रज्ञा कल्पिता, तद विषय तद विषय बाह्य विषय बुद्धि बुद्धिवृत्ति भी अज्ञान कल्पिता, और तद विषय बाह्य विषय ये भी अज्ञानक और क्यों इसको आगे स्पष्ट करते हैं न सा वस्तु तो तद विषयता अन्भवती ये जो प्रज्ञा हो गया ये वस्तु तो बाह्य विषयता को अनुभव नहीं करता है प्रज्ञा वस्तु तो बाह्य विषय प्रज्ञा अर्थात वृत्ति रूप प्रज्ञा प्रज्ञा हो गया चैतन्य चैतन्य अविद्या को आश्रय करके वृत्ति रूप हुआ वृत्ति रूप कब होगा कहते तो अविद्या से विषय उनको विषय करके वृत्ति रूप हुआ अभी कहते हैं कि जो वृत्ति रूपा प्रज्ञा हुआ ये भी वास्तविक बाहर विषय को आश्रय नहीं करता चैतन्य तो नहीं करता ये वृत्ति भी बाहर विषय को आश्रय नहीं करता क्यों नहीं करता आगे कहते हैं वस्तु तो स्वयं जो प्रज्ञा है वृत्ति रूपा प्रज्ञा ये भी वस्तु तो कहाँ है वो भी तो कल्पित तो है और बाह्य से काल्पनिक काल्पनिकवात अर्थात तो वृत्ति स्वयं भी कल्पित है और बाह्य विषय भी कल्पित है तो एक कल्पित दूसरा कल्पित को आश्रय करेगा तो जैसा नहीं करता इसलिए कहते वस्तु तो ये नहीं है शापी, शापी तो जो बुद्धि साधिवृत्ति रूपा जो बुद्धि बुद्धिवृत्ति रूपा अज्ञान कल्पिता प्रज्ञा है वो भी वस्तु तो नद विषया बाह्य विषय न चापी सा बुद्धिवृत्ति रूपा वस्तु तो तद विषय है बाह्य विषयता अनुभव होती है अर्थात वृत्ति भी वास्तविक बाहर विषय को अपेक्षा नहीं करता अपेक्षा नहीं करता अर्थात बाह्य विषय को नहीं होता है वृत्ति भी क्यों नहीं होता है वस्तु तो स्वयं अभाव स्वयं का अर्थ ऊपर में दिया बुद्धि बुद्धिवृत्ति ये बुद्धि बुद्धिवृत्ति ही स्वयं नहीं है और बाह्य से विषय से विषय भी नहीं है स्वयं भी नहीं है इसलिए आश्रय करने का क्या बात है अतस तद विषय तो प्रातिभाषिकम इत है इसलिए वृत्ति बाह्य विषय को विषय करता है ऐसा जब कहते हैं ये सब प्रातिभाषिकातिभाषिकल्पित प्राति तो सात नंबर टिप्पणी बुद्धेः बुद्धेश वस्तुत्व अभाव बुद्धि भी और बुद्धि का जो विषय है ये दोनों ही वस्तुत्व नहीं है दोनों ही कल्पित इसलिए इनको प्रातिभाषिक कहा जाएगा अर्थात मांडुक्य कार मांडुक्यकारिकाकार ये दो सत्ता मानते हैं एक प्रातिभाषिक सत्ता एक पारमार्थिक सत्ता इनका विचार में व्यावहारिक सत्ता नहीं है कहते हैं जगत क्या है जगत क्या है आपका बुद्धि और विषय ये सब कल्पित है अर्थात ये सब प्रातभाषिक है तो व्यावहारिक कहते हैं व्यवहार क्या है व्यवहार बोलकर के सत्ता नहीं भगवान भाष्यकर व्यावहारिक सत्ता को मतलब स्वीकार किए हैं विचार में किंतु मांडुकीकार तो दो ही सत्ता है ठीक है टीका में पूर्वे नुची नो क्या वृत्ति भी कल्पित हुआ और आगे विषय भी कल्पित हुआ को करेंगे तो वृत्ति, ना ये दोनों वास्तविक तो क्या नषय के बिना वृत्ति नहीं बनेगा और कहेंगे कि अगर वृत्ति नहीं है तो विषय में क्या प्रमाण है फिर तो इसलिए कहा जाता है ये अर्थात युगपद तो सब एक साथ कल्पित तो होता है प्रातिभाषिक पदार्थ में पहले वहाँ रजुग सर्प होगा और हमको सर्पो ज्ञान होगा ऐसा नहीं है वो युगपद होगा एक ही साथ अर्थात यहाँ जो बायो विषय है वो अर्थाध्यास है तद विषय का जो ज्ञान होता है ये ज्ञानाध्यास है जैसे हम सर्प और सर्प ज्ञान युगपद होता है अज्ञान का कार्य इसी प्रकार की बाह्य विषय घट और घटाकार वृत्ति ये दोनों ही अध्याय से युगप होते हैं इसलिए कहा जाता है ये मांडूक दृष्टि सृष्टि देखते हैं तो विषय जिस समय देखे उस समय विषय की उत्पत्ति नहीं तो नहीं है अभी आत्मा का प्रथम पद का एक विशेषण दे दिया था कि बहिस्प्रज्ञा अभी दूसरा विशेषण देने के लिए मतलब दूसरा विशेषण है सप्तांग ये विशेषण के लिए विचार आरम करते हैं टीका में कहते हैं पूर्वे नशेषण पूर्व विशेषण क्या हो गया था बहिष्प्रज्ञा उसके साथ विशेषणांतरम, अन्यत विशेषण विशेषण भीशेशनां, मित्र विशेषणान्तर तो समुचि नीति उसका समुच्चय करते हैं आगे विशेषण क्या है सप्तांग इसका समुच्चय करते हैं भाष्य में तथा सप्तांगानी अश इसका सात अंग है ये सप्तांगा ने ये कहाँ से सात अंग ला रहे हैं तो में कह रहे हैं सप्तांगत्म श्रुति अवष्टम विशदयति विश्व सप्तांगत्व विश्व विश्व अर्थात जो वैश्वान कहते हैं ये सप्तांग वाला है सात अंग वाला है इसको प्रमाण करते हैं श्रुति को आश्रय करके श्रुति अवष्टम्भ अवष्टम्भ आश्रय श्रुति इसका करते हैं हैं भगवान भाष्य में मंत्र देते हैं, ये का पांच अठर दो है ये मंत्र तस्य हेत आत्मनो वैश्वा नर से मूर्धे सुतेजा चक्षर विश्वप प्राण पृथक संदेहो बहुलो बस्तिर एवं रही पृथ्वी एवं पादो इति अग्निहोत्र कल्पना शेषत्वेन आहवनो अग्निरस्य मुखत्व उत इति सप्तांगा यस्य स सप्तांग छांदोज का इस पंचम अध्याय का अष्टादश खंड में तो यहाँ होत्र का कल्पना किया गया है तो होत्र जब हम लोग भोजन आने से पहले जो प्राणायासहाय अनायासहा अपानय स्वाहा इस प्रकार की करते हैं इसको प्राणाग्निहोत्र कहते हैं तो वहाँ प्राणाग्निहोत्र का समय में जो यजमान है वो ये वैश्वान उसको वैश्वानर विद्या भी वहाँ कहा जाता है वैश्वान विद्या का वहाँ विचार होता है तो ये वैश्वानर का ही उस समय में वो चिंतन करता है वो वैश्वानर का स्वरूप कैसा है इसको इस मंत्र कहता है वहाँ कहा गया कि तस् हवा एत आत्मन वैश्वानर एतः आत्मन वैश्वानर सब समान समानधिकरण है जो वैश्वानर आत्मा है ये विराट आत्मा है उसका मूर्धा एवं सुतेजा सुतेजा स्वर्गलोक तो वैश्वानर का मूर्धा द्यो ही वैश्वानर का मूर्धा है इस प्रकार की वहाँ कहा गया सुतेजा सुषु तेजो क्योंकि जो स्वर्गलोक होता है उसको देवलोक कहते हैं देवलोक देवलोक अर्थात देव कहने से अर्थात वो प्रकाशमान है क्योंकि दिव्य धातु है वहां तो प्रकाशमान है वो सुतेजा मुर्दा है और चक्षुर चक्षुर्श्वरूप तो ये विश्वरूप विश्व विश्वाने रूपाणी यस्य स विश्वरूप सूर्य तो विश्वरूप सूर्य ही ये वैश्वान आत्मा का चक्षु है और प्राण पृथक वर्तमात्मा पृथक वर्तम वर्तम अर्थात मार्ग अर्थात ये किसी के द्वारा ये अर्थात रुकावट इसको नहीं होता है उसका स्वतंत्र मार्ग है वायु का ऐसे जो पृथक वर्तमा वाला जो है वही हो गया वैश्वानर का प्राण अर्थात जो समि वायु है वो वैश्वानर का प्राण है अच्छा आगे संदेह हो बहुल प्राण तो संदेह बहुला संदेह अर्थात देह का जो मध्य भाग होता है मुख्य अंश जो है वो बैश्व नात्मा का शरीर का मुख्य भाग क्या है बहुल बहुल अर्थात आकाश विस्तीर्ण होने से इसको बहुल कहा जाता संदेह संदेह जो शरीर का मुख्य भाग गला से लेकर के नाभि पर्यंत इसको संदेह कहते हैं शरीर का जो मुख्य भाग है मध्यम भाग देह से मध्यम भाग चतुर्थ पंक्ति में टीका में दिया संदेह हो देह से मध्यम भाग तो ये बहुल बहुल अर्थात आकाश आकाश क्यों आकाश व्यापक है और बस्ती रेव रई रई शब्द का अर्थ अन्न अन्न का कारण होने से जल तो ये जो जल जितने है सब समुद्र है जहां भी जो जल है विशेष करके समुद्र ये वैश्वान आत्मा का बस्ती बस्ती अर्थात मूत्र स्थान किडनी वैश्वान आत्मा का बस्ती जो यकृत किडनी वो क्या है कहते जितने सारे जल है समुद्र और पृथ्वी एव पादो वैश्वान आत्मा का पादो हो गया पृथ्वी तो ये हो गया छे अंग हो गए, इति अग्निहोत्र कल्पना शेषत्व ये अग्निहोत्र का वहां प्राणाग्निहोत्र का कल्पना होता है तो अग्निहोत्र का श्रेषत्व अग्निहोत्र कहाँ किया जाता है कहते हैं आहोवनीय अग्नि में अग्निहोत्र किया जाता है यद आहोवनीय जुहोती तो आहोवनीय अग्नि ये वैश्वानर का सप्तम अंश हो गया इसी प्रकार की ये वैश्वान का मूर्धा चक्षु प्राण संदेह बस्ती पाद ये सब विचार किया जाता है ऐसे वैश्वानर का मुख क्या है वैश्वानर का मुख हो गया जो आहोवनीय अग्नि आहोवनीय अग्नि अश्य वैश्वानर से मुखत्व न उक्त जो वैश्वानर का मुख है वो आहोवनीय अग्नि क्योंकि आहोवनीय अग्नि में ही ये अग्निहोत्र हवन किया जाता है इसी प्रकार की यजमान अपना मुख को आहोवनीय अग्नि अर्थात वैश्वानर का मुख मान करके अपना मुख को उसमें ये पांच आहूति देता है प्राणायादि इत्यादि करके ये पंच अग्निहोत्र का कल्पना हुआ है छांदो में उसी को आधार करके कहते हैं कि वैश्वान आत्मा का वहाँ जो छह अंग कहा गया था और आहवनी सप्तम अंग इसी प्रकार की यहाँ भी ये आत्मा का ये सात अंग है वैश्वानर हो गया, गया।, गया समी जो राट विराट पुरुष विराट पुरुष का ये सब सात अंग अर्थात विराट पुरुष का मूर्धा कौन है कह गलोक और विराट पुरुषों का चक्षु क्या है कहीं सूर्य विराट पुरुष का प्राण क्या है कहीं वायु समष्टि वायु तो विराट का ये सब अंग हो गए तो इसी प्रकार की जब यजमान अपने में जब उपासना करता है तो अपना मूर्धा है अपना चक्षु है अपना प्राण है अपना संदेह अपना बस्ती अपना पाद ये सब है और वो यजमान उपासना करता है अपने आपको को और मान करके अर्थात तो अपने आपको अभी और वो व्यष्टि नहीं मानता है बैश्वन और अर्थात समष्टि मान करके उपासना करता है जब अपने आपको को समष्टि मानता है वही यजमान वह चिंता करेगा कि मेरा जो मूर्धा है वो स्वर्गलो को है क्योंकि अपने आपको को मानता है वैश्वान का उपासना है स्वर्ग लोग है इस प्रकार की और ये उपासना अग्निहोत्र प्रकरण में व अग्निहोत्र प्राणाग्निहोत्र में विचार किया गया है ये क्या तस् वैश्वानरस्य तस्त आत्मनो वैश्वानरस्य हसिद्ध व ये दोनों ही अवधारण प्रसिद्ध अर्थ द प्रसिद्धार्त प्रसिद्धार्त। प्रसिद्धार्त। ही ही है है है कहते हैं अच्छा ठीक टीका मै प्रकृत सन्नीह प्रसिद्ध्यात्मक वहरी वैश्वर शजस्थ गुण विशिष्टो दिवोक मूर्ध दिवोक शिवस्वदेश्य प्रकृत्य सन्निहित प्रसिद्ध अभी जो विचार चल रहा है प्रकरण इसका सन्निहित प्रसिद्ध सन्निहित अर्थात दूसरे उपनिषद में प्रसिद्ध है आत्मन त्रैलोक्यात्मक जो त्रैलोक्यात्मक है कौन है वैश्वान ये सन्निहित में प्रसिद्ध है सन्निहित अर्थात अन्य उपनिषद में इस उपनिषद का सन्निहित दूसरा उपनिषद उसमें प्रसिद्ध है कैसा है उसका स्वरूप कहते हैं त्रैलोक्यात्मक त्रिलोकी है वक्ष्यमाण रीत्या वैश्वानर शब्द जो ये त्रिलोकी त्रैलोक्यात्मक है वो ही वैश्वानर है ये पूरा स मंत्र विचार हो से यही निश्चय होगा वैश्वानर अर्थात समी विराट पुरुष तस् वैश्वानर शब्द तस्तेजस्व गुण विशिष्ट द्यूलोक सुतेजस्व क्योंकि सुषु तेजो यूलोक दिवलोक स्वर्गलोक प्रकाशमन है गुण विशिष्ट द्यूलोक ये वैश्वानर का मूर्धा द्यूलोक शिवस्व उपद्य है द्यूलोक वैश्वानर का शिवर है विश्वपक्षुर्श्व विश्व अर्थत नाधेत पीता गुणात्मक सूर्य सूर्य का किरण में सात में रहते हैं नाप सूर्य सूर्यश्चुर्वक्ष्यते वैश्वानर का चक्षु सूर्य है और पृथक आगे मंत्र में कहता है प्राण पृथक वर्तमात्मा तो पृथक वर्तमात्मा का अर्थ कहते हैं पृथक पृथक अर्थात नाना विधम वर्तम अर्थात तो संचरणम संचर वर्त्म अर्थात संचरण का मार्ग तो यहां संचरणम अर्थात तो मार्ग आत्मा स्वभाव अश्य संचरणम आत्मा स्वभाव अच्छा यहाँ संचरण से मार्ग नहीं रहेगा चलने का जो चलना स्वभाव या, क्रिया में गया। संचरण आत्मा तथा तथा अत्या उच्य तया उचित पृथक अर्थ चलने वाला सर्वदा चलने वाला सच प्राणस्त संबंध स च स च स वाय तस्य तस्य तस्था वैश्वानरस्य वैश्वानर का प्राण कौन है कहते जो वायु है वही वैश्वानर का प्राण आगे वैश्वानर का संदेह हो गया बहुल बहुल ही वैश्वानर का संदेह है बहुलो विस्तीर्ण गुण गुणवान आकाश तो बहुल अर्थात व्यापक अर्थ को बहुलो कहा जाता है तो विस्तीर्ण गुण वाला आकाश ही बहुल वो सन्देहो देह मध्यम भाग सम्यक देह संदेह अर्थात देह मध्यम भाग ये मुख्य भाग है तो वैश्वान का देह का जो मध्यम भाग है वो आकाश ही है रई कहा गया रई बस्ती रई का अर्थ अन्नम तद हेतुर उदकम को यहाँ रई शब्द से कहा गया वो बस्तीर बस्तीर अश मूत्र स्थान बस्ती शब्द का मूत्र स्थान किडनी तो वो जो बस्ती वैश्वानर का बस्ती वो क्या है कहते हैं कि उदकम जो रई शब्द से कहा गया रई हो गया कार्य उदक हो गया कारण कारण में कार्यवाचक शब्द प्रयोग होता है उदक हो गया कारण उसे अन्न होता है अन्न को रई कहा जाता है तो ये जितने सारे जलस्थान है वो आत्मा का बस्ती है और पृथ्वी एव पादो कहा गया था मंत्र में पृथ्वी एव प्रतिष्ठा तो बहुगृह प्रतिष्ठागुणों पृथिव्या सा पृथिवी प्रतिष्ठागुण ये वैश्वानर से पाद का ये हो गया है। वो द्वितीय मंत्र का ये विचार था वहाँ प्रथम मंत्र में था तद यद प्रथम आगछेद तद होमीय अग्निहोत्र कल्पना श्रुता छांदोग में प्रथम मंत्र ये था तद यद भक्तम भोजन समय में जो प्रथम भात उसका मुंह में जाएगा प्रथमम आगछेद तद होमियम उसका होम करेगा प्राणाया स्वाहा इस प्रकार के करके पांच अठरा एक मंत्र छांदोक्यो का तदियत भक्तम यहाँ से मंत्र आरम्भ होता है छांदोक्यो का तदियत भक्तम प्रथमम आगछेद तद होमियम यहाँ तक मंत्र है पांच अठारह एक अग्निहोत्र कल्पना करके जो ये अग्निहोत्र करता है वो अर्थात वैश्वान उपासना करता है और अर्थात अपने आप को वैश्वान मानता है आगे द्वितीय मंत्र वैश्वान उपासना के लिए कह दिया गया भक्त भात ये जो, जो वो दान बात जो भोजन का समय पहले यहाँ हम लोग जो आए पहले रोटी चलता था पहले रोटी फिर चावल फिर सब्जी फिर दाल एक क्रम था तो ये जो छांदों के उपनिषद आया फिर मंत्री जी उसको परिपर्तन पहले भक्तम चाहिए तो उससे अग्निहोत्र होता है ना पता नहीं मंत्री जी से किए महाराज से बात की किससे हुआ हमको पता नहीं हम देखा ये छांदों के जब पाठ चला उसके बाद क्रम बदल गया तब यद भक्तम प्रथम हम जैसे शास्त्र में कहा गया ऐसे चलना चाहिए प्रथम आगछेद तोमियम इति अग्निहोत्र कल्पना प्राणाग्निहोत्र इसको कहते हैं प्राण रूपक अग्निहोत्र अर्थात अग्निहोत्र जो आहोवनीय अग्नि में अग्निहोत्र किया जाता है ये तो प्राणाग्निहोत्र अर्थात मुखरूपक आहोवनीय अग्नि में ये हवन करता है तो ये प्राणाग्नि प्राण रूपक अर्थात प्राण के लिए ये अग्निहोत्र होता है तस्या शेषत्व आहवन और अग्निर्श मुखत् उत इति योजना कस्या अर्थात अग्निहोत्र कल्पना यहाँ जो श्रोता पूर्व में है अग्निहोत्र कल्पना श्रोता दस्य उसी का शेषत्व तो ये अग्निहोत्र कहाँ किया जाएगा कहेंगे प्राणाग्नि अग्निहोत्र तो मुख में किया जाएगा खर जो वास्तविक अग्निहोत्र वो अग्नि में किया जाएगा इसलिए कहते हैं कि ये अग्निहोत्र कल्पना का शेषत्व आहोवनीय अग्नि किसको कहेंगे कहेंगे मुख जो हो गया विराट पुरुष उसका मुख क्या है अग्नि और जो यजमान हो गया उसका ही उसका मुख मुख ही है और जो और हो गया विराट आहोवनीय अग्नि उसका मुख हो जाएगा तो विराट का वैश्वान का सात अवयव इसके द्वारा दिखाएगा छह अवयव मंत्र में और सप्तम हो गया आहोवनीय उपसंगरती। ये जो सात अंग हो गया वैश्वानर का इसका वैश्वास करते हैं भाष्य में मुखत्व द्वितीय पंक्ति में इति एवं सप्तांगानि यस्य इत सप्तांगः वैश्वानर का ये सात अंग हुआ आगे टीका में विशेषणान्तर समुचि आगे क्या विशेषण आएगा अभी दो तीन विशेषण हो गया जागरित विश्व प्रज्ञ सप्तांग हो गया आगे एक मुख ये आगे इस विशेषण को भाष्य में तथा तथेकोन मुखानी अश बुद्धींद्रिया कर्मेन्याण च दस वायवश्च प्राणादय पंच मनोबुद्धि अहंकार चित्त मुखाइव मुखा उपलब्धि द्वारा अभी उसका एक उन्नीस मुख हो गया एकम विंशति एक कम है तो एक मुखा अश्य क्या क्या है बुद्धिन्द्रिया पांच हो गए कर्मेन्द्रिया पांच होकर के मिलकर के दस हो गए बाय वश प्राणादय पंच पंद्रह हो गया मनोबुद्धि अहंकार चित्त ये चार हो गए मिलकर के एक 19 हो गया इनको मुख क्यों कहा गया मुखानि इवो मुखानि ये सबको मुखो जैसा क्यों कहते हैं के द्वारा हम कुछ सौंदर में ग्रहण करते हैं इसी प्रकार की 19 के द्वारा कुछ उपलब्धि होती है तो तानी उपलब्धि द्वाराणी ये जीवा जीवात्मा का उपलब्धि का द्वारा है इसे शरीर का ग्रहण का द्वार हो गया मुखो जैसे जीवात्मा का ये सब उपलब्धि ग्रहण करने का द्वारा होने से इनको मुखो कह दिया गया टीका में बुद्ध्यर्थन इंद्रिया स्रोत्र तवक चक्षुर्जिवा घाणी पांच हो गए और कर्मा इंद्रिया पाणी पादायु उपस्था कर्मार्थन होने से कर्मेंद्रिया और बुद्धियार्थन होने से बुद्धि ज्ञान ज्ञानेन्द्रिया कहते हैं ताएता इंद्रिया दस बुँति ये दो प्रकार के इंद्रि दसोगे अगे प्राणादय आदिशब अपान बयान उदान सामना गृहतेने से बाकी और अपान बयान सामना उदान उदाहन सामान उपलब्धि इति उपलब्धि पदम कर्मो उपलक्षणार्थम क्योंकि उपलब्धि शब्द का अर्थ होता है ज्ञान ज्ञान का द्वारा कहने से तो केवल पांच ही ग्रहण होंगे तो इसीलिए कहते हैं कि उपलब्धि द्वाराणी उपलब्धि पदम कर्म उपलक्षणार्थम अर्थात कर्म द्वाराणी उपलक्ष्य द्वाराणी भी द्वारानी। कर्म द्वाराणी कर्म उपलक्षणार्थम अर्थात कर्म द्वाराणी अभी तो कर्म द्वाराणी कह देने से पांच कर्मेन्द्रिय तो हो जाएंगे और सारे प्राण भी आ जाएंगे क्योंकि प्राण कर्म के लिए सब कारण होते हैं और ये जो अंत चार हो गए ये कोई भी ज्ञान के प्रति सामान्य चाहे ज्ञान के प्रति चाहे कर्म के प्रति ये तो चारों सामान्य रहेंगे सर्वत्र क्या में आ गया द्वार अर्थात करन तो तो कार्य संपादन करने में जो साधन बनते हैं इसलिए 19 को द्वार गया बुद्धि बुद्धि अहंकार अलग अलग अहंकार अर्थात तो अंतःकरण का जो कर्त रूपा वृत्ति में करता और बुद्धि बुद्धि निश्चय आत्मिका में जाऊंगा मैं अंश हो गया अहंकार को लेकर के जाऊंगा ऐसे जो निर्णय किया वो बुद्धि की अहंकार होने पर आगे बुद्धि कार्य करेगा अहंकार बुद्धि अलग अलग है कहीं कहीं जहाँ मनोबुद्धि दो कह देते हैं वहां चित्त को मन में अंतर्भाव कर देते हैं अहंकार को बुद्धि में अंतर्भाव करते हैं जहाँ चार अलग अलग कहीं चार अलग सबका कार्य अलग अलग है ये वेदांत परिभाषा में कहा था कर्ण मंत्र मनोबु महन मनोबुद्धि अहंकार करणमातरम संशयो निश्चयो गर्व स्मरण विषया इमें ऐसे वेदांत समय दिए थे श्लोक अलग अलग चार विषय है तो एक ही सत्ता जैसे प्राण प्राण है एक ही सत्ता अलग अलग कार्य अलग अलग स्थान को ले करके पांच नाम पड़ गया किसी प्रकार के अंतकरण एक ही है अलग अलग कार्यो को लेकर के चार नाम पड़ गया उसका बुद्ध है इमानी बुद्ध अर्थात ज्ञानय ज्ञानय ज्ञानेन्द्रिया बुद्धि अर्था बुद्धि अर्थात ज्ञान ज्ञान के लिए ये पांच इंद्रिय इस पांच इंद्रिय से ज्ञान होता है इसलिए बुद्धि कर्मार्थानी कर्मणे कर्म के लिए ये पांच ये पांच होने से कर्म होंगे इसी प्रकार ये पांच इंद्रिय होने से बुद्धि होगा ज्ञान होगा आगे टीका में द्वारत्वम करणत्वम तत्र बुद्धिन्द्रिया मनसो बुद्धेश्च प्रसिद्ध उपलब्ध करणत्व जो बुद्धिन्द्रिया होगे ज्ञानेन्द्रिया और मन बुद्धि ये तो उपलब्धि में कर्ण है ये तो प्रसिद्ध है और कर्मेन्द्रिया चदनाद कर्मी कर्मणी चाहिए कर्मेन्द्रिया बदनाद कर्मी कर्णव बदन आदि जो कर्म है वो सब कर्मों में कर्णत्व जैसे ज्ञानेंद्रियों का उपलब्धि में कर्णत्व हुआ ऐसे कर्मेंद्रियों का कर्मों में कर्णत्व कर्म क्या है कहते तो बदन ग्रहणम ये सब प्राणादिनाम पुनर् उभयत्र पारंपरियेण कर्णत्व प्राण जो होगा दोनों इंद्रियों के पीछे रह करके परंपरा से कर्ण बनेगा साक्षात नहीं इंद्रियों को बल देगा तभी इंद्रिय कार्य करेंगे तेसु सत्सु एवं ज्ञानकर्म उत्पत्ति है तेषु अर्थात प्राणेशु प्राण होने पर ही जा करके ज्ञानकर्म होंगे असत्सु अनुपपत्ते है नहीं होगा तो प्राण अगर नहीं होगा तो ये सब ज्ञान कर्म कुछ नहीं होंगे प्राणादिना पुनर् तभी यहांशति मुख मुख का अर्थ द्वार तो ये द्वार क्या है कि है अर्थात तो होने पर विद्यमान होने पर सतसु बहुवचन है ना तो ये निकोवचन से संतो संत सप्तमी में हो जाएगा सती सतोहो सतसु सत्सु अर्थात विद्यमान ने विद्यमान है सतसु विद्यमान होने पर असधातु का अर्थ है अधातु का सत्री करने से सत्य बनेगा सत्तमी बहुवचन सत्सु तेसु सत्सु वो सब विद्यमान होने पर एवं ज्ञान कर्म और उत्पत्ति है ज्ञान कर्म होंगे असत्सु जब वो विद्यमान नहीं होंगे तो अनुत्पत्ति ज्ञान कर्म नहीं होगा मन बुद्धिओ सर्वत्र साधारण कर्णत्व मनो और बुद्धि ये सभी सभी कर्मों के लिए साधारण कर्ण है और अहंकार से प्राणादिव कर्णत्व मंतव्य प्राण साक्षात्ण हुआ न परंपरया? परंपरया इसी प्रकार की अहंकार से प्राणादिवद परंपरया कर्णव मनोबुद्धि तो साक्षात् बन जाएंगे किंतु अहंकार परंपरया अहंकार होने पर ही मनोबुद्धि इत्यादि सब कार्य करेंगे आज अरे चित्त चैतन्य आभास उदय कर्णत्म विवक्तव्यम चित्त कैसे करण हुआ कहते चिदाभ बनाने में तो चित्त तो कब चिदा बनाएगा कहते जब बुद्धि होती है तो वो तो बुद्धि वृत्ति में चिदाभ होगा ये चित्त में कब चिदा इसलिए चार नंबर टिप्पणी कहते हैं चैतन्यभाष उदय स्म स्मरणात्मक चैतन्यभाष उदय जो स्मरणात्मक वृत्ति होती है वह तो बुद्धि कार्य नहीं करता मनो संकल्प विकल्प नहीं करता खाली बैठे बैठे कुछ प्राचीन चीज का स्मरण करता है इस समय में भी वो वृत्ति हुआ और वृत्ति में भी चिदाभास रहेगा तो चिदाभास का जनन के लिए कर्ण बन गया चित्त चैतन्य आवास अर्थात स्मरणात्मक वृत्त टिप्पणी में दिया ना स्मरणात्मक स्मरणात्मक अर्थात वृत्ति स्मरणात्मक चैतन्य आवास उदय उदय आगे दे दिया संस्कार जन्य वृत्त चिदाभास्य स्मरण संस्कार जन्य जो वृत्ति होगा वह वृत्ति में चिदाभास होने से उसको स्मरण कहा जाए, जै। जैसे बुद्धि का कोई वृत्ति होगा वृत्ति में चिदाभास होने से उसको ज्ञान कहा जाएगा जा जा। इसी प्रकार की स्मरण जो होगा अर्थात स्मरण संस्कार जन्य वृत्ति में चिदाभाष ये दोनों मिल करके उसको स्मरण कहा जाए जा जा। कोई भी वृत्ति हो उसमें चिदाभास तो रहेगा ही चाहे अंतकरण का वृत्ति हो चाहे अविद्या का वृत्ति हो चिदाभास तो रहेगा चैतन्य उदय चित्त चैतन्यभासोद इति विवेक्त अर्थात किसका कैसे कर्णव स्पष्ट करके कह दिया ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय प्राण मनोबुद्धि अहंकार चित्त ये सभी का कर्णव है पूर्वोकैर्शेषण विशिष्ट से वैश्वानार्य स्थूल स्थूलभुगती विशेषणातर अभी आगे विशेषण है स्थूलभुग अब तक एक दो तीन चार विशेषण दे दिए अभी ये पंचम विशेषणार है स्थूलभुक तद विभजते ये पंचम विशेषण का विवाह करते हैं भाष्य में स एवं विशिष्टो वैश्वानरों यथोक्त द्वारे ही शब्दादीन स्थूलान विषयान भूंगते स्थूलभुक् इस प्रकार के लक्षण वाला जो वैश्वानर हो गया एवं विशिष्ट अर्थात एकोन विंशति मुख सप्तांग इस प्रकार की जो वैश्वानरह हो गया यथोक्त द्वार ही उन्नीस द्वार के द्वारा शब्दादीन स्थूलान विषयान भूकते जागृत अवस्था में स्थूल विषय का अनुभव करेगा भूंगते इति स्थूल भूक तो स्थूलानी विषयाणी भूंगते स्थूलभुग कर्तिक हो गया टीका में शब्दादि विषयाणाम स्थूलत्व दिगादि देवता अनुग्रहित ही स्रोत्रादि भी गृहमाण कम विषय को आप स्थूल क्यों कहते, है, कहते, है। कहते हैं कब स्थूल कहते हैं कहते हैं दिगादि देवता के द्वारा अनुग्रहित होकर के श्रोत्रादि के द्वारा जब गृहमाण होते हैं स्रोत्र के द्वारा गृहमाण होगा जब शब्द तब वो शब्द को स्थूल शब्द कहा जाएगा जो अपीकृत शब्द है अर्थात शब्द तन्मात्रा आकाश तन्मात्रा वो इंद्रिय के द्वारा ग्रहण नहीं होगा वो तन्मात्रा जब स्थूल होगा पंचीकृत नहीं है स्थूल होगा तन्मात्रा पंचीकृत हो जाना वो विषय बनेगा और तन्मात्रा जब स्थूल हो जाएगा वो रूप और रस गंधस्पर्श शब्द ये रहेंगे स्थूल हो जाएगा न तो जो हम रस ग्रहण करते हैं ये पंचीकृत रस है रस पंचीकृत होता है रस का पंचीकृत कहा गया नहीं जल पंचीकृत जल रस हो गया वो तन्मात्रा जल तन्मात्रा को रस कहा जाएगा शब्द आकाश तन्मात्रा वही शब्द है आकाश तन्मात्रा के साथ बाकी चार तन्मात्रा मिल करके आकाश विषय बनेगा वो पंचीकृत हुआ पंचीकृत आकाश और शब्द अलग हैं। शब्द जो हम सुनते हैं ये शब्द शब्द si तो तन्मात्रा और पंचीकृत आकाश तीन चीज है शब्द तन्मात्रा आकाश तन्मात्रा एक ही है तन्मात्रा। ये जब पंचीकृत होगा स्थूल आकाश बना और ये जो तन्मात्रा है आकाश तन्मात्रा, जो कि अपीकृत है यही जब स्थूल हो जाएगा एक ही है वो पंचीकृत नहीं है ये स्थूल होगा तो ये ग्रहण होगा इसी प्रकार की स्पर्श तन कहते हैं वायु तन्मात्रा वो तन है पंचीकृत होगा तो वायु हो जो कि स्पर्श में आता है और वही जब अपंचीकृत वायु तन मात्रा स्पर्श तन ये जब स्थूल होगा तब तो वो स्पर्श स्पर्श एक अलग चीज है वायु अलग चीज है और तनमात्रा अलग है तन्मात्रा सूक्ष्म स्थूल हो जाएगा तो स्पर्श पंचीकृत हो जाएगा तो वायु इसी प्रकार की तेज तन कहें अथवा रूप तन कहें वो अपंचीकृत है सूक्ष्म है इंद्रिय ग्राह्य नहीं है वो ही जब स्थूल हो जाएगा रूप बन करके इंद्रिय ग्राह्य होगा और वो अगर पंचीकृत हो जाए मतलब पंचीकृत हो जाएगा तो तेज बनेगा तेज, तेज अलग है रूप अलग है तन्मात्रा अलग है तीन अलग अलग चीजें है अर्थात तन्मात्रा ता। स्थूल होने से रूप बनेगा पंचीकृत होने से तेज बनेगा तेज का रूप ऐसा कहेंगे और विचार में कहेंगे कि ये जो रूप है और वो तेज है ये वास्तविक अर्थात न्यायिक लोग जैसा कहते हैं कि तेज में रूप रहेगा समवाय सम्बन्ध से वेदांतिक लोग कहेंगे गुण और द्रव्य ये वास्तविक अत्यंत तो अभिन्न नहीं है जैसे न्यायिक लोग कहते हैं न्यायिक लोगों का मत मतलब में समवाय और समवायी मतलब समवाय से जो रहेगा समय और जो समय होगा उसमें रहेगा ये दोनों अत्यंत भिन्न है।, है तो ये तादात्म्य समझ से रहते हैं और तो ये परस्पर से बिल्कुल भिन्न ऐसे नहीं होता अर्थात तो वही वही पदार्थ है इस प्रकार के वो कहेंगे जो पंचीकरण ग्रंथ है उसका टिकाणा आनंद जी इसको थोड़ा स्पष्ट करते हैं ये अर्थात जो रूप हम देखते हैं ये क्या है तेज क्या है रूपतन मात्रा क्या है इसको वहाँ थोड़ा स्पष्ट करते हैं एक तेज है रूप, रूप।, रूप हाँ तीन, तीन अलग अलग पदार्थ हैं क्योंकि <coughs> हम कहते हैं ना तेज का रूप हाँ। और नया तो बिल्कुल कहेंगे बिल्कुल अलग अलग है तेज का रूप समवाय समय रहेगा बिल्कुल भिन्न है वेदांति कहेंगे की गुण द्रव्य से अत्यंत भिन्न नहीं है तो उसी का ही अर्थात ये अवस्था विशेष कह सकते हैं अर्थवा अनुभूत अवस्था विशेष ही इस प्रकार के कहेंगे तो इसलिए कहते हैं ये स्थूल हो गया ये वो पंचीकृत हो गया दोनों ही एक ही चीज है तो रूप और जो और तो दृश्य है, है ये क्या प्रश्न है रूप मात्रा जो रूप और गृहमाण तेज ये सब वास्तविक रूप तन ही है किंतु तो इनका अलग अलग अवस्था है जैसे एक जल हो गया एक बाष्प हो गया और एक बर्फ हो गया इसी प्रकार के इसलिए कहते हैं कि वास्तविक सब अलग अलग नहीं है एक स्थूल हो गया एक पंचीकृत हो गया यही अंतर है पंचीकृत हो जाने से तेज बन गया स्थूल हो जाने से रूप बन गया अपीकृत जब स्थूल बन जाता है तब रूप बन गया और अपीकृत हो गया तो तेज बन गया अच्छा आगे शब्दादि विषयाण स्थूलत्व इस शब्दादि विषय में स्थूल क्या है कहते हैं दीगादि देवता के द्वारा अनुग्रहित होकर के श्रोत्रादि के द्वारा गृहमाण ग्रिय, होना ग्रहण होना यही स्थूलत्व तो हो गया ग्रहण नहीं होना ये तन्मात्रा बन करके रहा जो तन्मात्रा ब्रह्म से सृष्टि होता है वो ग्रहण नहीं होगा स्थूल हो जाने से ग्रहण होगा स्थूल कब हो जाएगा कहते हैं मतलब स्थूल क्या है जब ग्रहण होंगे अच्छा ठीक है अजय यहाँ तक ओम पूर्णमिदं मत पूर्ण पूर्ण पूर्ण Om Namah Bhagavate Vasudevaya Om